चोर की दाढ़ी में तिनका, एक काजी का फैसला सुनाने के मामले में दूर दूर तक नाम था वो कोशिश यही करता था कि किसी बेगुनाह को सजा न हो कोई कोई मुकदमा ऐसा आता था जिसमें वह अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा परिचय देता था इसी प्रकार का एक मुकदमा उसकी यहाँ आया चोरी के शक में चार आदमियों को इजलास में हाजिर किया गया था गवाहो के बयान सुनने के बाद और सबूतों को देखने समझने के बाद असली चोर का निर्णय नहीं कर पा रहा था फिर भी वो असली चोर को जानने के लिए लगातार सोचे जा रहा था चोर की कमजोरियों और आदतों के बारे में सोचने लगा वो जानता था कि चोर डरपोक होता है और उसे हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि उसको पहचान न लिया जाए काजी ने ये सारी बातें सोच शक में बनाए गए मुलजिमों को गौर से देखा एक एक चेहरे पर नजर गड़ाकर देखते रहे अचानक एक उपाय उनके दिमाग में कौंद गया काजी ने देखा कि सभी ही मुलजिमों की दाढ़िया हैं। उसने एक तीर में तुक्का छोड़ा मुलजिमों की ओर इशारा करते हुए काजी बोला चोर की दाढ़ी में तिनका सबकी निगाहें उनकी दाढ़ियों पर जा पहुंची दरोगा की निगाहें भी उधर ही थी असली चोर ने सोचा की कहीं मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है यही सोचकर उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा दाढ़ी पर हाथ फेरते ही काजी ने कहा चोर यही है इसे गिरफ्त में ले लो और बाकी सबको बाइज़त छोड़ा जाता है दरोगा उसे ले जाते हुए रास्ते में सोचता रहा कि किस तरह अंधेरे में तीर मारा और सीधा निशाने पर लगा चोर की दाढ़ी में तिनका